नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आज आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए फिर से हम मानस जी से बात करने वाले हैं जो नेचुरोपैथ है और विशेष ऋषि हैं और चक्रास का एक्सपर्ट जिनको कहा जाता है पूरे विश्व में उनसे हमारी बातचीत हो रही जैसे पिछले एपिसोड में हमने चक्रास के बारे में काफी अच्छी जानकारी उनसे प्राप्त की थी आज भी उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हैं आप पहले तो आपको रमेश जी ओम शांति हृदय से नमस्कार और सभी श्रोताओं को हृदय से नमस्कार और मैं बहुत ही अच्छा स्वस्थ आनंद बिल्कुल <laughs> <हुँ। laughs> बिल्कुल आप स्वस्थ आनंदित और मस्त रहेंगे तो दुनिया को भी आप आनंदित करेंगे और उनको भी स्वास्थ्य लाभ दे सकेंगे तो मानस जी हम चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहे ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे और जैसे कि पिछली बार हमने जो चक्रास के बारे में बात की थी तो उसी क्रम में मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन के अंदर जो है चक्रास को लेकर काफी जो है एक जिज्ञासा भी बनी रहती है और कई बार चीजें जो है थोड़ी सी अलग भी हो जाती हैं जैसे वर्तमान में विश्व स्तर पर सात चक्र के नाम पर शिक्षण और व्यवसाय ये कार्य चल रहा है लेकिन ये कितना सच है और कितना झूठ है क्या इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप जी बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस मामले में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है आवश्यकता है देखिए एक तो मैंने ये समझा आ, अपने विश्लेषण से हुँ, हुँ. कि आ, जो हमारा देश रहा लगभग आजादी से पहले तो लगभग 500 600 साल पहले आ, जो बाहर की संस्कृतियां यहां पर आई और हमारे देश पर कहीं ना कहीं से शासन आक्रमण ये सब कुछ किए तो हमारी संस्कृति में बहुत कुछ परिवर्तन होता रहा और उन आ, उन परिवर्तनों के साथ में जो आ, सबसे महत्वपूर्ण रहा कि जब आंग्ल संस्कृति आई जब अंग्रेजों की संस्कृति आई तो उन्होंने पूरे भारत पर अपना अधिकार किया और जैसे तो उन्होंने को बदलने की कोशिश की क्योंकि तो वही सबसे ज्यादा डेवलप थे और और जो हमारे देश का जो पारंपरिक विज्ञान था उसको कहीं ना कहीं से खराब बिगाड़ने की भी कोशिश की बिगाड़ने का प्रयास किया पहली बार बात ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट कि ये चीजें जो है आज़ादी मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि बंद हो गया जो डेवलप्ड कंट्री है उनका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है आज तक विश्व में बन गया उसके कारण से बहुत सारी बातें घटना ऐसी घटी कि मैं इसका एग्जाम्पल इसलिए दो चार बार जी जी तो जो भी चीजें थी इसमें जो है जैसे हम पढ़ते हैं कि जो गणित का पहला हमारा ग्रंथ है आर्यभट्ट का लिखा हुआ ये भाग ये लीलावती ना तो लीलावती नाम है और ये ग्रंथ में जो है पाइथागोरस प्रमेय तो हमारे यहाँ का ज्योतिष का विज्ञान था एस्ट्रोलॉजी का विज्ञान था तो वो जो है था और फिर वो डीप में आ, उस विज्ञान को सीखने के लिए पहले जो हमारे यहाँ नालंदा जैसे विद्यालय होते थे बाहर से भी लोग आते थे जी जी। तो इस चीज को जो है जैसे कीरो के नाम का ज्योतिष आजकल बहुत ही फेमस है तो कीरो क्या थे कीरो ने भी जो है भारत से आकर के शिक्षा ली और शिक्षा लेने के बाद जब वो अपने कंट्री में गए और साल भर तो करना बड़ा आसान रहा साल भर के बाद हमारे यहाँ हर साल पंचांग बदल जाते हैं हम्म तो साल भर के बाद इतना डीप में पंचांग बनाए कैसे इतनी सारी मैथमेटिक्स और फिर उससे जो करें वो की सोल्यूशन जी मैथड को जो भारतीय ज्ञान का मेथड था उस मेथड को लेकर के जो है सूर्य राशि और नाम के अकॉर्डिंग जो है लकी नंबर ये सब के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करके शुरू कर दी ये बिल्कुल डीप में नहीं था इसको कम से कम पांच घंटे में पूरा जा सकता है हम्म हम्म हम्म लेकिन भारतीय ज्योतिष सीखने के लिए आप एक महीने सीखते रहिए बहुत सारे लोगों को मैंने आ, सिखाया हुँ, हुँ. आ, मैं 13 12 13 साल की उम्र से ही आ, इसका कार्य और सिखाने का कार्य कर रहा हूँ तो लेकिन मैंने एक चीज देखा की आ, तीस आ, दिन में भी बहुत सारे लोग नहीं सीख पाते और उनको जी तो आ, लेकिन फेमस हुआ के ठीक है कीरो के एस्ट्रोलॉजी में कोई सुष्मता नहीं है कोई डीपनेस नहीं है कोई इतना ज्यादा परफेक्ट प्रेडिक्शन नहीं है कुछ नहीं है लेकिन क्यों फेमस हुआ क्योंकि वो जुड़ गए थे डेवलप्ड कंट्री के साथ में ने, उनका नेम वहां से जुड़ा था और वो फेमस होंगे तो डेवलप्ड कंट्री आगे बढ़ेंगी इंडिया का फिर जी जी आ, उसमें वो अब योग वालों तो अगर जो है योग का कोर्स करवाया जाता है दैक्षणिक कोर्स करते हैं तो योग के बारे में जानते आसन के बारे में जानते शुद्धिक्रिया के बारे में ध्यान के बारे में जानते थोड़ा बहुत चक्र के बारे में पढ़ते हैं लेकिन चक्र के बारे में उतना ही पढ़ते हैं जितना जो है सीमित है एक लिमिटेशन है क्योंकि उनको सिर्फ तो हम्म हम्म हम्म जोड़ भी नहीं सकते हैं तो लोग बहुत सीमित ज्ञान हासिल करते हैं तो इसीलिए चक्रों का ज्ञान बटा हुआ था एक कुछ संहिता में था कुछ योग वशिष्ठ में था कुछ पातंजल योग दर्शन में था कुछ आ, आ, कहीं और था कुछ कहीं और था उस तंत्र साहित्य में था कुछ कॉल तंत्र में था तो इसलिए उसको इकट्ठा करके एक सही ज्ञान के रूप में किसी जानने की कोशिश नहीं की तो इसीलिए ये जो है पूरी तरह से परफेक्ट नहीं था तो इसका लाभ क्या हुआ कि जो डेवलप्ड कंट्री थे और जो इस तरह से जो मशीनरी जो साइंटिस्ट थे तो उन्होंने क्या किया कि चक्र के विश्लेषण के लिए चक्र की जांच कैसे होती है उसके लिए सबसे पहले कुछ अपनी खोज करके लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश मानस जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सॉल्यूशन था वो कहीं ट्रेडिशनल रूप से किसी शोध करने वाले ने या किसी ग्रंथ में पूरी तरीके से नहीं था योग वाला बताएगा कि आप जो है ये फलासन करिए तो उससे ये चक्र जो है जागृत होता है या संतुलित होता है ध्यान वाला करेगा इसको आप करिए तो इस तरह से वो एक परफेक्शन नहीं था पूर्णता नहीं थी उसमें तो फिर उन्होंने उसका भी लाभ उठा लिया कि हम कुछ ऐसा सोल्यूशन देते हैं क्योंकि हम तो डेवलप्ड कंट्री के लोग अगर हम लॉन्च करते हैं तो लोग जो है अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमारी हमेशा से कमी रही है कि हम ऐसे लोगों के प्रति अट्रैक्ट हुए इसीलिए हमने अपना पूरा देश खो दिया तो लोग उसके प्रति अट्रैक्ट हों उस कुछ चीजें उन्होंने लाए क्रिस्टल्स स्टोन इस, इस तरह से जो भी आ, कुछ और भी कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं कि कि उन्होंने इसको कॉन्फिडेंस के साथ बोला इससे जागर, हो जाता है और आप मान जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से चक्रों का अभ्यास और व्याख्यान किया जाता है और अब बात करते हैं कि जब हम लोग चक्रों की बात करते हैं तो एक मन में प्रश्न ये भी आता है कि पारंपरिक काल के अनुसार चक्रों की जांच और अभ्यास क्या है जी आ, काल के अनुसार जो है जांच का तरीका है तो पहले सिद्ध योगी लोग वो चक्रों को आसानी से व्यक्ति का स्वभाव देख करके स्पर्श करके समझ जाते थे आ, अब कहने है कि इस समय में स्वभाव करके स्पर्श करके अगर समझना नहीं आ रहे हैं तो अलग स्वभाव होता है अलग होता है तो उस स्वभाव और गुण के आधार पर जो है इसको इसका जो है परफेक्ट तरीके से इसको जाना जा सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं से वो बॉडी पर भी इफेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं से वो स्वभाव पर भी इफेक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं से वो जो उसके ऊपर भी इफेक्ट कर रहा है मतलब शरीर मन आत्मा ये तीनों पर इफेक्ट कर रहा है अगर चक्र का संतुलन बिगड़ा है तो ये तीनों पर इफेक्ट करेगा अब इसके आधार पर जैसे हमारे यहाँ जो हम राज चक्र एनालिसिस एंड बैलेंसिंग करके पूरा कोर्स करवाते हैं ये आयुष मंत्रालय से रजिस्टर्ड कोर्स है और ये इंटरनेशनल कोर्स है बहुत सारे लोग करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि सात चक्रों को पावर निकालने के लिए हर चक्र की इस तीन आधार पर शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वभाव के रूप से और प्राणवस्था के रूप में जो है एक पूरा इसका फॉर्मेट होता है काउंसिलिंग का उस तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है हम उसमें मार्किंग करते हैं और सीखने वालों को मार्किंग सिखाते हैं और उसमें ये दोनों बातें जानी जा सकती हैं कि चक्र की पावर कितनी है और चक्र का मूवमेंट पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में है और उसके आधार पर काउंसलिंग के आधार पे कोई रिपोर्ट डॉक्टर निकालता है किसी डिजीज के लिए जांच करके तो पूरा एक रिपोर्ट निकलता है सात चक्र का और वो पूरा रिपोर्ट उसको दिखाया जाता है बताया जाता है कि आपके साथ चक्र की पावर कितनी है उसका मूवमेंट पॉजिटिव निगेटिव कितना परसेंट है और इस आधार पर जो है हम उसका पूरा एक प्लान करते हैं कि किस चक्र पर किसी को कितना वर्क करना चाहिए और क्या करना चाहिए अब इसमें खास बात यह होती है कि चक्रों के ऊपर वर्क क्या क्या करना पड़ता है क्या क्या उसका ट्रीटमेंट होता है कि जैसे किसी का कोई चक्र कमजोर है Uh, किसी के चक्र की पावर जो है कम है तो uh, उसको उसमें जो है कुछ जो ट्रीटमेंट हैं, तो वो कई आधार पर एक साथ होते और उसी आधार पर करना पड़ता है कि सबसे पहले ऐसे लोगों को हम अपने पास बुलाते हैं ये जो है ऑनलाइन नहीं हो सकता ये एक घंटे में नहीं हो सकता है मिनट में नहीं हो सकता तो सबसे पहले हम उसके लाइफ को बदलते हैं उसका सोना जगना उठना बैठना उसके बाद उसको हम एक अलग डाइट देते हैं कि हर चक्र के अकॉर्डिंग एलिमेंट है एलिमेंट के अकॉर्डिंग डाइट है जैसे मूलधार चक्र अर्थ एलिमेंट इसका जो डाइट है वो अन्न है अनाज है तो अनाज को हम कैसे परिवर्तित करते हैं स्वादिष्ठान का जो है जल तत्व है तो इसका जो डाइट है वो सब्जियां हैं तो सब्जियों को किस रूप में दे सकते हैं तो किस तरह से सबकी अपनी अलग अलग डाइट है तो डाइट देते हैं और उसके बाद ध्यान साधना चक्र का ध्यान ये करवाते हैं और उसके साथ में कुछ ट्रीटमेंट और होते हैं जैसे गोंग के बारे में आपने सुना होगा तो साउंड uh, बाउल होता है तो साउंड बाउल के ऊपर मेडिटेशन भी होता है साउंड बाउल के साथ में कुछ और भी टेक्निक होती है कि uh, चक्रों को वाइब्रेशन करके वहाँ के टॉक्सि को निकालने की कोशिश की जाती है तो इसका मतलब व्यक्ति विचार से मन से शरीर से और डाइट प्लान भी, के भी, साथ में एक तो हमसे ट्रीटमेंट लेता है तीन भी, दिन भी, या पाँच दिन का फिर उसके बाद हम उसको तीन महीने के लिए पूरा एक सिस्टम एक प्लान देते हैं कि आपको तीन महीने इस तरह से ये चीज़ फॉलो करना होता है और हमारा टारगेट ये होता है कि उस तीन महीने में साधना के साथ उसकी जो लाइफ स्टाइल बिगड़ी हुई है वो भी सही हो जाए और लाइफ स्टाइल समझ लीजिए मूल होता है बीज होता है जड़ होता है और लाइफ स्टाइल उसने सुधार दी तो अपने आप बहुत सारी चीजें सुधरने लगती तो इस तरीके से हम जांच करते हैं और जांच के आधार पर उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं और ये सक्सेसफुल रिजल्ट दे रहा है मैं आपको बताऊं कि तो बहुत सारे ऐसे केसेस कि लोग दो साल तीन डॉक्टर्स के पास परेशान हो जाते मनोचिकित्सक के पास परेशान हो जाते रिजल्ट नहीं मिल रहा है लेकिन इस विधि से जो है उनको पूरा पूरा हंड्रेड रिजल्ट मिल रहा है बिल्कुल बिल्कुल मानस जी काफी अच्छी बात आपने बताया कैसे जांच किया जाता है और विधिवत चीजों को किया जाता है ताकि वो एक अंतराल के अंदर जो है व्यक्ति के अंदर उनके जीवन में परिवर्तन आता है ये आपने बताया आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर आपसे जुड़ते हैं और आप सुन रहे हैं आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में सुनते रहो मुस्कराते रहो a नको सुख के सब साथी दुख में नको ना तो मेरा राम मेरे राम तेरा नाम एक, एक सा तो जा तेरा ना कुछ में ke sab sa ke भाके बाहर की तू माटी भाके मन के बीत क्यों ना झांके नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में और आशा करूंगा आप बहुत ही अच्छी तरह से मानस जी की बातें सुन रहे होंगे और हम लोग चक्रास का जो गहरी बातें हैं और उसकी जो आसपास की जो बातें हैं उन चीजों पर विचार मंथन कर रहे हैं तो अभी हम लोग ने जैसे कि थोड़ी देर पहले चक्रों की जांच और अभ्यास की बात हमने मानस जी से सुना तो एक और प्रश्न आता है वर्तमान में क्यों आवश्यक है चक्रों का अभ्यास क्या इस टेक्नोलॉजी के जमाने में और इतनी सारी मेडिकल फैसिलिटी के बीच में चक्रों की आवश्यकता है क्या जी जी धनबाद देखिये टेक्नोलॉजी तो हर जगह मौजूद है जी जी जी आप चाहे प्रकृति की अवस्था में देख लें या भौतिक की अवस्था में। भौतिक में भी कोई महीन बन रही है तो सिद्धांत वहीं से लिया गया है बिल्कुल बिल्कुल बिना बिना तंत्र बनाए यंत्र नहीं बनता है <laughs> सही बात है जी और ये जो तंत्र है ये हमारे भीतर तंत्र मौजूद है जी, जी क्योंकि आप कोई साइकिल खरीदने चाहिए तो साइकिल खरीदने के लिए जो है आ, ऐसा रहे तो पहले वो नट बोल्ट टायर ये सारी चीजें अलग अलग करके आपको देगा और साइकिल रेडी है वर्तमान समय में जो है ये आवश्यक इसलिए है कि वर्तमान परिस्थिति में हम जिसको टेक्नोलॉजी कह रहे हैं उस चक्कर में जो है सब कुछ बिगड़ रहा है अभी आप इसका एग्जाम्पल देखिए कि आज से 25-30 साल पहले जब हमारा आप सबका बचपन रहा होगा तो हम लोग तब गैजेट्स नहीं थे तब हम लोग जो है सोचते थे क्या करना है और जबरदस्ती जाके मैदान में खेलने के लिए जो है अपने आप में तड़पते थे तरसते थे और एक घंटे के लिए टाइम मिलता था खेलने जाने और दो घंटे खेल करके आ जाते थे हुँ, हुँ. तो उससे क्या होता था कि फिजिकली रूप से हम कहीं ना कहीं से जो है स्ट्रांग बचपन से ही होते रहे लेकिन आज की दशा ये है दुर्दशा ये है कि टेक्नोलॉजी के चक्कर में गैजेट्स के चक्कर में जो है बच्चों को एक घंटे के लिए अगर भेजा जाता है तो बच्चे पंद्रह मिनट में वापस आ जाते हैं या जाते ही नहीं है तो हम थे थे. एक बात बहुत पहले से सुनते आए हैं कि आने वाला समय है इंसान इतना छोटा हो जाएगा वो चने का फल जो है जो है उससे तोड़ेगा डंडे से तोड़ेगा ठीक है कि इतना छोटा हो जाएगा लेकिन ऐसा तो होगा या नहीं होगा तो मैं नहीं जानता लेकिन एक चीज में देख रहा हूं कि अभी बुढ़ापा जो है युवावस्था जो हम 16 18 साल ये सारी चीजें मान के चलते कि आ जाती है लेकिन हम देख रहे हैं कि युवावस्था बारह दस ग्यारह साल पे आ जा रही है लोगों की हुँ, हुँ, और लोगों के बाल पकने बाईस साल से साल शुरू हो जा रहे हैं मतलब वृद्धावस्था बाईस पच्चीस साल पे आ जा रही है ये का इम्बेलेंस नहीं है क्योंकि दो चार को होता तो कहा जा सकता था इसमें अभी जो है सेवेंटी एट्टी परसेंट लोग अब जो है इसमें इस तरह से उनकी परिस्थिति होने लगी है। तो मतलब उनका जो अभी हम कहते जीते आने वाले समय में जो है लोग ये कहेंगे कि पहले लोग चार पत्थर साल जीते थे अब साल जीने लगे हम्म क्यूँकी बीमारियां डिजीज है वो भी जो है बहुत जल्दी आ जा रही थी तीस साल पैंतीस साल से तो वर्तमान समय में इस चीज को बचाने के लिए जो है अंदर की भीतर की साधना और अंदर के तंत्र को संतुलित करना जरूरी है, है को मुझको नहीं दिखाई पड़ता बिल्कुल बिल्कुल चलिए मानस जी काफी अच्छी बात आपने बताया आशा करूंगा हमारे सभी लिस्नर्स को भी अच्छा लग रहा होगा की कि किस तरह से हम लोग आज के परिवेश में जो चीज़ें देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक जो है एक ध्वध है और नेचर से बिल्कुल हम लोग अलग होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ना बहुत जरूरी है यही इस बात से समझ आती है तो एक और प्रश्न आता है कि भाई आज के समय में प्रत्येक चक्रों को जानना बहुत जरूरी हो गया तो चक्रों के आधार पर जीवन में क्या स्वभाव में और व्यवस्था पर आ, कुछ विशेष प्रभाव पड़ता है जी बहुत ही अच्छा प्रश्न है सात चक्रों के साथ हमारा जीवन कैसे जुड़ा होता है आ, और ये अगर व्यक्ति की समझ में आए तभी समझ में आए की हमारे भीतर जो प्रॉब्लम है वो जो है आ, हमारे भीतर से ही है बाहर हुँ, नहीं क्योंकि हु, तो हमको लगता है कि बाहर बहुत गड़बड़ गड़बड़ चल रहा है और हम इसलिए परेशान हैं लेकिन वो बाहर नहीं होता हु, वो होता भीतर ही है इसलिए उसको जो है सही करना भीतर से पड़ता है तो मैं शॉर्ट में कहूंगा लेकिन बहुत स्पष्ट बात कहूंगा एक एक चक्रों को उठा करके सबसे पहले मूलाधार चक्र आता है मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व होता है और पृथ्वी का काम होता है हमारे जीवन को स्थिरता देना क्योंकि पृथ्वी नहीं होती तो हमारे जीवन में स्थिरता नहीं होती तो हमारे जीवन को स्थिरता देना और पृथ्वी के पास एक मैग्नेटिक पावर है जिसको हम ग्रेविटी के नाम से जानते गुरुत्वाकर्षण के नाम से जानते मतलब इसमें एक तुम्बकी शक्ति भी होती है हुँ, हुँ, तो मूलाधार चक्र है तो इसका मतलब अगर मूलाधार चक्र संतुलित है जागृत है तो हमारा जीवन जो है स्थिर है और जीवन में सबसे बड़ी समस्या जो आती है कि व्यक्ति स्थिर नहीं है हम्म आज वो डॉक्टर बन रहा है तो कल वो इंजीनियर बनना चाह रहा है आज यहाँ भटक रहा है कल वहाँ भटक रहा है रोज उसके विषय बदल रहे है रोज उसका जो है शरीर कभी वो दाढ़ी रख रहा है तो कभी मूच रख रहा है तो कभी मूच भी घोटा दे रहा है तो कभी चोटी रख रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है की कि उसको किस तरह से कैसे रहना है या क्या करना है <laughs> तो व्यक्ति अपने जीवन में स्थिर नहीं रह गया है और सबसे पहले जो है पहली शुरुआती स्थिरता से होती है और स्थिरता को पैदा अगर हो चाहे तो जो है काफी जीवन में जो है बदलाव आ जाता है काफी व्यक्ति समृद्ध करने लगता है तो इस बात को जीवन में स्थिरता है इस चीज को हम मूलाधार चक्र से सीखते हैं बिल्कुल सर शरीर के अवस्था में जो है मूलाधार चक्र का जो पूरा चक्र के अलावा जो पूरे शरीर का पार्ट होता है तो हमारे शरीर में जो पृथ्वी तत्व का भाग है एक तो वो मूलाधार चक्र है पूरे बॉडी में जैसे हमारी हड्डियाँ है बोन से है ये पृथ्वी तत्व है क्योंकि सबसे ज्यादा यही स्ट्रांग है सबसे ज्यादा यही मजबूत है सबसे देर में यही गलता सड़ता है तो ये जो है पृथ्वी तत्व है उसके बाद जो हमारा पूरा जननांग से लेकर के पैर तक का एरिया है ये भी पृथ्वी तत्व है और घुटनों में कोई प्रॉब्लम आ गई तो मतलब पृथ्वी तत्व में कहीं ना कहीं से दिक्कत है तो ये जो है इस तरह से जीवन में स्थिरता और शरीर के अंग के रूप में इसको हम इस तरीके से समझेंगे उसके बाद आता है स्वादिष्ठान चक्र तो स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व है जल का दो गुण है एक तो जो है कोई पात्र मिलता है वो उसमें अः संचय हो जाता है जल का अब जल को गिलास में भर दीजिए जल संचित हो गया लेकिन गिलास को जरा सा घुमा दीजिए पलट दीजिए तो जल बह जाता है तो जल को दूसरा गुण होता है कि जल का प्रवाह जल प्रवाहित होता है तो जीवन में हम जो भी कुछ इकट्ठा करते हैं चाहे धन के रूप में चाहे ज्ञान के रूप में तो इसमें दो गुणों का होना आवश्यक है पहली बात तो संचय करना और दूसरी बात उसको प्रवाहित करना वो चाहे ज्ञान हो चाहे धन हो इकट्ठा करते व्यक्ति जा रहा है लेकिन उसका संचय नहीं कर रहा उसका सदुपयोग नहीं कर रहा <laughs> दूसरी बात ये है कि ये समझना कि संचय हमको कहाँ पर करना है कि जो उसका <laughs> सदुपयोग करना है कहाँ पर करना है अगर सदुपयोग नहीं हुआ तो दुरुपयोग हो जाता है सदुपयोग नहीं हुआ तो दुरुपयोग हो जाता है तो जीवन में अः जो हमारा ये विषय है कि जीवन में संचय करना है ज्ञान का या धन का धन का मतलब पैसा नहीं कहेंगे धन का मतलब होता है सकारात्मकता सबसे पहले हम समझते हैं ना धनात्मकता या सकारात्मकता ये धन से जुड़ी होती है तो हुँ, उसमें बहुत सारी चीजें आती पैसा भी आ जाता है संचय में क्या क्या संचय करना आपको एक कार की जरूरत है तो आप दो कार खरीदना बेकार है तो मतलब जरूरत से ज्यादा आपने संचय कर दिया है तो इस बात को भी समझना होगा और शरीर की अवस्था में जो हमारा किडनी आ गया और बहनों का गर्भाशय होता है और इंटेस्टाइन का एरिया होता है लोअर बैक का एरिया होता है तो एक तो ये जो है स्वादिष्ठान चक्र का के अंतर्गत आता है दूसरा जल तत्व तो के अंतर्गत जो हमारे बॉडी में जो कुछ भी है जल तत्व तो है रक्त है ये सारा जो है स्वादिष्ठान चक्र के अंतर्गत आता है अगर वो असंतुलित है तो कहीं ना कहीं से इसमें प्रभाव पड़ता है और तीसरा चक्र आता है मणिपुर चक्र ये अग्नि तत्व होता है और जीवन में अग्नि का होना आवश्यक है अब आपके अंदर या किसी के अंदर बहुत ज्यादा अग्नि है तो उसका भी सदुपयोग करना है जो क्रिएटिव माइंड होते हैं वो अग्नि का सदुपयोग करते हैं अपने क्रिएटर्स में करते हैं रचना में करते हैं लेकिन अगर क्रिएटिविटी नहीं है और अग्नि है तो अग्नि का दुरुपयोग होगा क्रोध में होगा दम्भ में होगा दुर्भावना में होगा इन सब चीजों में होगा तो अग्नि तो होना जरूरी है लेकिन अग्नि का उपयोग कहां करना है ये समझना जरूरी है तो ये जो मणिपुर चक्र है वास्तव में अगर इन सब को हम पूरा देख ले तो दो चीज देती है एक तो जीवन में विवेक देती है हु, हु. क्योंकि विवेक आएगा तभी व्यक्ति जो है उस अग्नि का सही उपयोग कर पाएगा और दूसरा जो इसमें प्रभाव दे रही है वो देती है धैर्य के रूप में क्योंकि तो जीवन में अगर हम धैर्य रखते हैं तो ये हमारा जो मड़िपुर चक्र है ये बैलेंस रहता है और शारीरिक अवस्था के रूप में जो है ये जो हमारा अग्नि तत्व के अंग हैं जैसे लीवर हो गया मासे हो गया और गाल ब्लेडर हो गया पेंक्रियाज हो गया तो ये सारा जो और मिडिल बैक का पूरा, पूरा एरिया हो गया थोरेसिस पोर्सन का जो है निचला एरिया पूरा हो गया निचला एरिया हो गया ये जो पूरा एरिया है ये मणिपुर तक चक्र के अंतर्गत ये ऑर्गन्स आते हैं अगर मणिपुर चक्र असंतुलित हो रहा है तो इस ऑर्गन्स पर जो है प्रभाव पड़ता है और इस ऑर्गन्स पे कोई प्रभाव पड़ रहा है जैसे किसी को डायबिटीज है पेंक्रियाज है किसी को लीवर की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब मणिपुर चक्र असंतुलित है और उसके बेल्कुण, बाद अगला चक्र आता है अनाहत चक्र वायु तत्व से जुड़ा हुआ होता है जैसे कि ज्यादातर लोग समझते हैं कि अनाहत चक्र के साथ प्रेम जुड़ा हुआ होता है या ईश्वर इसी अनाहत चक्र में ईश्वर का वास होता है मतलब भावनाएं अनाहत चक्र से जुड़ी होती है नहीं, नहीं, तो जीवन में प्रेम को समझना प्रेम का समझने का मतलब की कि किसी एकाकी प्रेम नहीं होता प्रेम को समझने का मतलब है कि जो है कि हमारे जीवन में आसक्ति नहीं रहे किसी ऐसी चीज के प्रति कि जिससे जिसका जीवन में अर्थ नहीं रहे लेकिन हर जीवन में अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्षण में प्रेम की अलग परिभाषा हो जाती है बचपन में जो है माता बेटे का प्रेम होता है लेकिन बचपन को गुजार लिया तो माता बेटे का प्रेम काम नहीं करेगा अब उसको अपने ज्ञान और विद्या वो पढ़ने के लिए भेजा गया तो उसको ज्ञान से प्रेम होना चाहिए अब ज्ञान से प्रेम अगर नहीं होगा कुछ और करने लग जाए तो वो ठीक से जो है अपने कैरियर के लिए जो है सही तरीके से शिक्षण नहीं ले सकता फिर वैवाहिक हुँ, जीवन जब आता है तो उसको कुछ समय जो है अपने वैवाहिक जीवन के लिए उस प्रेम को देना चाहिए फिर उसके बाद वैवाहिक जीवन का भी एक सीमा होती है ठीक है ऐसा नहीं उस प्रेम को छोड़ दिया जाए सारे प्रेम को लेके चलते हैं लेकिन जो प्रेम की सबसे ज्यादा ऊर्जा अलग अलग समय पे अलग अलग विषय में प्रदान करनी पड़ती है फिर कैरियर का टाइम आ गया तो जो व्यवसायी है अगर वो अपनी दुकान में से नहीं प्रेम करेगा अपनी दुकान को समय पे नहीं खोलेगा और ग्राहकों के साथ प्रेम से व्यवहार नहीं करेगा तो व्यवसाय नहीं कर सकता ठीक है अब जैसे लोग कहते हैं स्ट्रेस हो गया स्ट्रेस हो गया स्ट्रेस क्या है इसको समझना स्ट्रेस इस का मतलब ये नहीं की बहुत ज्यादा लोड हो गया जीवन में स्ट्रेस का मतलब ये है कि हमारे जीवन में जो जिम्मेदारियां आई उसको हमने सही मन से स्वीकार नहीं किया इसलिए वो लोड में लग रहा है तो जीवन में इस प्रेम को समझना जो है और अंग के रूप में जो हमारा हृदय है जो हमारा फेफड़ा है ये जो है अनाहत चक्र के अंतर्गत आता है उसके बाद विशुद्धि चक्र आता है ये आकाश तत्व का चक्र है आकाश जितना विशाल है उतना ही ज्यादा हल्का है सबसे ज्यादा विशाल और सबसे ज्यादा हल्का है और आकाश तत्व के अंतर्गत जो है जीवन की जो समृद्धि है समृद्धि का मतलब कि किसी व्यक्ति ने एक दुकान खोली है तो निश्चित यह है कि एक साल में उस दुकान से उसकी दुकान बढ़नी चाहिए और वो भी कल्पना करेगा कि हमारी एक दुकान से दो दुकान हो तो जो जीवन में समृद्धि है ज्ञान की समृद्धि गुणों की समृद्धि अच्छी व्यवस्थाओं की समृद्धि तो वो समृद्धि की ऊर्जा जो है हमको विशुद्धि चक्र से मिलती है और अंग के रूप में जो थाइरायड पैराथायरायड गला हो गया गर्दन हो गया सर्वाइकल हो गया तो ये जो है विशुद्धि चक्र के अंतर्गत आता है उसके अलावा जो आकाश तत्व तो, तो पूरे शरीर में विद्यमान है जैसे कि हमने पृथ्वी तत्व तो में बताया कि अंग विशेष अंग भी हैं और पूरे शरीर में भी विद्यमान है उसी तरह से सभी चक्र का जो एलिमेंट पूरे शरीर में भी उस रूप में विद्यमान रहता है उसके बाद आज्ञा चक्र आया आज्ञा चक्र जो है ये नियंत्रण की शक्ति आज्ञा चक्र जैसा कि ब्रह्म कुमारी आज्ञा चक्र थर्डाई पे ज्यादा फोकस करवाते हैं क्यों फोकस करवाते हैं कि जीवन में सबसे पहली बात है कि नियंत्रण नहीं रह गया है आंतरिक नियंत्रण नहीं रह गया लोगों का और हम बाह नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं और जीवन पैदा होते ही व्यक्ति के जीवन में राजयोग है उस राजयोग को जागृत करना पड़ता है और राजयोग को जागृत करने की जो शुरुआत है अपने स्वयं से करनी पड़ती है अगर आप स्वयं के साम्राज्य को नियंत्रित कर दिए स्वयं का साम्राज्य हमारे भीतर है अगर स्वयं के साम्राज्य को आप नियंत्रित कर दिए आंतरिक साम्राज्य को नियंत्रित कर दिए तो बाहरी साम्राज्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और आंतरिक को नियंत्रित नहीं किया तो कभी बाहर के लिए आप कार्य नहीं कर सकते तो नियंत्रण की शक्ति आज्ञा चक्र से मिलती है आपकी खाप का कान और उसके साथ साथ जो है ना, ना, इस चक्र जो है ये जो है आपका पूरा अंग क्षेत्र है आपका ललाट सहस्रार चक्र का मामला बिल्कुल थोड़ा सा हट करके होता है क्योंकि सुसुमना सु, नाड़ी यहां से जाती तो है लेकिन इड़ा और पिंगला नाड़ी सूर्य और नाड़ी यहीं पर जो है आपस में एक दूसरे से मिल जाती है टकरा जाती है और उसके बाद ऊपर जो है सहस्रार चक्र पर इन सभी की सम्मिलित ऊर्जा ऊपर जाती है आ, बस अंत में एक बात ये कहना चाहूँगा कि पंच कोष ये पंच कोष की यात्रा है कि व्यक्तित्व के लेवल को ऊपर बढ़ाने के लिए अः व्यक्ति जो है भोगमय कोष में या अन्यमय कोष में है कि हर व्यक्ति भोग चाहता है और उसके लिए जो है संग्रह करता है जब व्यक्ति इस लेवल से ऊपर उड़ता है तो वो जो है प्राणमय कोष में आता है मतलब प्राण अवस्था पर जब उसको जागरूकता होती है तो उसको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं और प्राणमय कोष से जब वो ऊपर उठता है तो मनोमय कोष में आता है फिर वो प्राण को जैसे ही शक्तिशाली बनाता है तो उसको लगता है की हमारी इंद्रिया कहीं ना कहीं से हमारे वस में नहीं है अपने आप को संयमित करना है अपने आप को जब वो सीमित कर लेता है तो वो मनु में कोष की यात्रा कर लेता है अब जब इतना कर लेता है तो बहुत सारे ज्ञान विज्ञान उसको अपने आप अपने भीतर दिखाई देने लगते हैं तो उसको बोलते हैं कि ज्ञान में कोष और जिसके भीतर ज्ञान दिखाई पड़ने लग जाए तो उसके जीवन में कोई दुख रह ही नहीं जाता कोई टेंशन कोई स्ट्रेस कुछ नहीं रह जाता तो वो हमेशा एक आनंद में रहता उसको दुनिया का सच अपना सच मालूम पड़ जाता है तो ये आनंद में कोश्तक ही पहुंचना सहस्रार चक्र की यात्रा है और आनंद में कोष्तक पहुंचना ही जो है कुंडलनी की यात्रा है कर है कुंडलनी के बारे में अंत में मैं पूरा नहीं बता पाया था जी जी तो आ, आनंद में कोश्तक की यात्रा तक पहुंचना ही कुंडलिनी है और यही सर्व सर्व सिद्धि की यात्रा है और यही सहस्रार चक्र का जागरण चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोता मित्रों को भी विस्तार से चक्रों के बारे में समझने का मौका मिला है चलिए जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगा ये चक्रों के बारे में ही है आ, इस क्या चक्र साधना से निरंतर आनंद का मार्ग संभव है क्या क्योंकि लोग हमेशा आनंदित रहना चाहते खुश रहना चाहते लेकिन मेहनत करके भी उस चीज को नहीं प्राप्त कर पा बिल्कुल जैसा कि हमने कहा कि आनंद में कोष तक की यात्रा करना ही जो है कुंडलिनी जागरण है और क्योंकि आनंद का रस जिसने चख लिया तो फिर वो अपने आप में मस्त हो गया अपने आप में उसके अंदर संगीत की झरना फूटने लगी तो अब चक्र साधन साधना इसलिए है कि क्योंकि हम उस तक पहुंचने के लिए कुछ न कुछ सीढ़ियां तो चढ़ना जरूरी है सबसे ऊपर होता है ऊंचाई पे होता है बिल्कुल विन्ध्याचल में देवी का दर्शन करने के लिए सीढ़ियां चढ़ना के बाद एक आपको तो सीढ़ियां चढ़ना जरूरी है माउंट आबू पहुंचने के लिए वहाँ भी आपको पर्वत और सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी तो so, सीढ़ियों को चढ़ने के लिए आ, अलग अलग सीढ़ी एक के बाद एक आती हैं और वो जो सीढ़ियाँ हैं वो मूलाधार चक्र से प्रारंभ होती हैं और hmm. आ, इन सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते जो है हमको जीवन का सच जो है दिखाई पड़ने लगता है समझ में आने लगता है सॉल्यूशन मिलने लगता है समाधान मिलने लगता है और अंत में आज्ञा चक्र के बाद जब सहसार चक्र तक पहुँचते हैं तो जीवन में सभी समस्याओं के समाधान मिल जाता है हमको मालूम पड़ जाता है साधना करने वाले को मालूम पड़ जाता है सब कुछ और व्यक्ति अपने आप में उन चीजों को उन प्रयत्नों को छोड़ देता है कि जिससे उसको लगता है कि इन प्रयत्नों को करने से जो है अपने आत्मा को अपने आप को अपने अस्तित्व को कोई लाभ नहीं है समाज को कोई लाभ नहीं है सिर्फ उन्हीं प्रयत्नों पर एकाग्र हो जाता है जिसके लिए खुद के लिए समाज के लिए और परमात्मी चेतना के साथ में जुड़ाव हो सके और उसमें वो मस्त हो जाता है क्योंकि उसके अलावा उसको और कुछ अच्छा ही नहीं लगता और ये जो है निरंतर सुख का मार्ग है छठिक सुख और निरंतर सुख में थोड़ा अंतर होता है देखिए छठिक सुख जो है इंद्रियों से जुड़ा हुआ होता है बिल्कुल बिल्कुल इंद्रियों से जुड़ा हुआ होता है मन से जुड़ा हुआ होता है कि क्या देखना है क्या सुनना है क्या खाना है क्या पीना है कुछ लोगों को ये सुनने में बड़ा आनंद आ रहा होगा कुछ लोगों को निंदा सुनने में बड़ा मजा आता है तो <स्यासिवणी> आ, आ, तो ये इंद्रियों से जुड़ा है लेकिन इंद्रियों की अवस्था से ऊपर जब व्यक्ति चक्रों की साधना करता है तो वो इंद्रियों को नहीं साधता वो प्राण अवस्था को साधता है चक्रों के आधार पर अपने तो इससे इंद्रियों का कोई लेना देना नहीं इसीलिए उसमें क्षणिक सुख नहीं होता उसको हर बार हर चक्र साधना में निरंतर सुख की अनुभूति होती है और सहस्रा तक तक पहुंचते पहुंचते तो वो निरंतर सुख में स्थिर हो जाता है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को श्रोता मित्रों को अच्छा लग रहा है और चक्रों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दिया और जो निरंतर आनंद की बात आपने कहा कि वो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे तब वो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं तो चलिए आज चक्रों का जो सब्जेक्ट है वो यही पूरा करते हैं और आगे हम लोग और इस तरह की बातें मानस जी से करते रहेंगे कि नेचुरोपैथी में जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसको किस तरह से हम अपने लाइफ में इजी वे में इंक्लूड uh, करे और उसका पूरा पूरा लाभ हम लोग ले इस विषय पे बात करने वाले हैं तो आशा करूँगा आप सभी को ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा तो जरूर हमें जो है बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है कार्यक्रम और हम निरंतर मानव जी से जुड़ना चाहेंगे इन्हीं शुभ के साथ आप सभी स्वस्थ रहें मस्त रहें खुश रहें ऐसी शुभकामना के साथ एक बार फिर मानव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल है करते हैं और हमारे साथ ये हुई बने रहे ऐसी भाषा के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा सा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कते रहो ओम शांति ओम शांति